को वृदारण्यकोनिषद शांकर भाष्याथ अध्याय चार ब्राह्मण चार आत्मज्ञान के बिना होने वाली दुर्गति तथा किं चाथाव ना न चेदिर्महति विनष्टि ये तद्विदूरमृतास्ते भमंत्यथेतरे दुख में वापीयती हम इस शरीर में रहते हुए ही यदि उसे जान लेते हैं तो कितार्थ हो गए यदि उसे नहीं जाना तो बड़ी हानि है जो उसे जान लेते हैं वे अमृत हो जाते हैं किंतु दूसरे लोग तो दुख को ही प्राप्त होते हैं इहै अनेका नर्थ संकुल सतो बवंत अज्ञान दीर्घ निद्रा मोहिता कथंच ब्रह्म तत्व आत्मत्वेन अथ विद्मो विजानी महा, तदे तद्रह्म प्रकृतम अहो वयम् वय कृताप्रा यदि ब्रह्म विजानी तेज वयम् वेदन वेदः वेदो सती वेदी वेद्य वेदी न वेदी ही अवेदी ततः अहम् अवेदी सैम यदि अवेदी सैम कोस महती अनतपरण जन्म मलक्षण विनि विनशनम अहो वयमस्म महतो विनाशाद निर्मुक्ता यद्व ब्रह्म इत्यर्थः यही इस अनेकों अनर्थपूर्ण शरीर में रहते हुए ही अर्थात अज्ञान रूप दीर्घ निद्रा से मोहित रहते हुए ही किसी प्रकार यदि हम उस ब्रह्म ब्रह्मतत्व को प्रकरण प्राप्त कर प्राप्त इस ब्रह्म को आत्म भाव से जान ले तब तो अहो हम कितार्थ हो गए ऐसा इसका अभिप्राय है हम जिस इस ब्रह्म को जानते हैं यदि उसे हमने न जान ना होता वेद का अर्थ वेदन है जिसे वेद ज्ञान है उसे वेदी कहते हैं वेदी को ही वेदी कहा गया है जो वेदी न हो वह अवेदी है तो इससे मैं अवेदी हो जाता यदि मैं अवेदी हो जाता तो क्या दोष होता महती जन्म मरणादि रूप अनंत परिमाण वाली विनष्टी क्षति होती तात्पर्य है कि हमने जो अद्वै ब्रह्मतत्व को जान लिया है इससे अहो हम महान विनाश से मुक्त हो गए हैं यहाँ च व्यव ब्रह्म विदित्वा विदिवस्मा विनशना प्रमुक्ता एवं ये तद्विदुः विदु अमृता से बवती ये पुनः नैवम ब्रह्म विदुः ते इतरे ब्रह्म विद्यों ने अब्रह्म विद दुखमे जन्म मरणादिलक्षण अपीयती प्रतिप्य न कदाचिद्य विदा तथो विनृत्तिरितर्थ दुखमे ही ते आत्मोप्छ जिस प्रकार ब्रह्म को जानकर हम इस विनाश से सम्यक प्रकार से मुक्त हो गए हैं इसी प्रकार जो उसे जानते हैं वे अमृत हो जाते हैं किंतु जो उसे इस प्रकार नहीं जानते वे इतर ब्रह्मवेद्ताओं से भिन्न अन्य लोग अर्थात अब्रह्मवेदता जन्म मरणादि दुख को ही प्राप्त होते हैं तात्पर्य यह है कि अज्ञानियों की उससे कभी निवृत्ति नहीं होती क्योंकि वे दुख को ही दुख में शरीर को ही आत्मभाव से ग्रहण करते हैं अभेदर्शी आत्मज्ञ की निर्भयता यदि अनुपश्यत्यात्मा देवमंजसा ईशानम भूतभव्यसान तथो विजुगुपते जब भूत और भविष्य के स्वामी इस प्रकाशमान अथवा कर्म फलदाता आत्मा को मनुष्य साक्षात् जान लेता है तो यह उससे अपनी रक्षा करने की इच्छा नहीं करता जदा पुनरेतम्हत्म कथंचित परम कारुणिकाचार्य प्राप्य तथो लब्ध प्रसाद सन अश्चा पश्य साक्षात्ति सन देंव द्योतन दाता वर्वप्राणीकर्मफलां कथाकर्मापम अंजस ईशान स्वामीन भूतम्यस्य कालत्रेत न तत स्शानदेवादात्म विशेषेण जुगुपसते गोपाक्षति किंतु जिस समय मनुष्य किसी प्रकार किसी परम करुणा में आचार्य के पास पहुंचकर उससे प्रसाद पाकर फिर इस आत्मा को देख लेता है अर्थात इस देव द्योतनवान अथवा कर्मों के अनुसार प्राणियों के संपूर्ण कर्म फलों को देने वाले तथा भूत भविष्य आदि तीनों कालों के स्वामी अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है उसे संजसा अनजसा साक्षात जान लेता है तो उस ईशान देव से अपने को विशेष रूप से सुरक्षित रखने की इच्छा नहीं करता सर्वो हि लोक ईश्वरादुपति मिक्षति भेददर्शी अयम तवकर्शी न विभेद कुतचन अतो न तदा विजुगुप्सते यदा ईशान दैवंजस आत्म पश्य न तदा निंदती कंचि सर्व आत्मा ही पश्य सव्य कमसो निंदात भेददर्शी सभी लोग ईश्वर से अपनी रक्षा चाहते हैं किंतु यह अभेददर्शी कृषि से नहीं डरता इसलिए जब यह ईशान देव को साक्षात आत्म रूप से देखता है तो अपने को सुरक्षित रखने की इच्छा नहीं करता अथवा न विधगुप्तें उस समय किसी की निंदा नहीं करता क्योंकि सबको अपना आत्मा ही देखता है जो इस प्रकार देखने वाला है वह वा किसकी निंदा करे देवों द्वारा उपास्य आयु संज्ञक ब्रह्म किं चर्वा संबत्सरो परिवर्तते तद्देवा ज्योतिषाम ज्योतिरायुर्ोपास मृत उसके नीचे संवत्सर चक्र अहोरात्रादि अवयवों के सहित चक्कर लगाता रहता है उस आदिदि ज्योतियों के ज्योतिस्वरूप अमृत की देवगण आयु इस प्रकार उपासना करते हैं यस्नाद अर्वाक यस्दन विषय एव्त्य संवत्सर काला जनमतः परीक्षेता यिंद वर्तते अहोभिवयववै अहोरात्रिर्थ य्योतिषा ज्योति, ज्योति आदितादी ज्योतिसाम अप्यवभाषकवात आयु ऋतुपाशते देवाह अमृतम ज्योति अतोन्न म्रियते न ही ज्योति जिस ईशान से अर्वाक अर्थात जिससे दूसरे ही विषय वाला संवत्सर कालात्मा जो संपूर्ण उत्पन्न होने वालों का परिच्छेद करने वाला है उस ईशान का परिच्छेद न करता हुआ अहो भी अर्थात अपने अवयव अहोरात्र के द्वारा उससे नीचे ही रहता है आदित्यादि ज्योतियों के भी प्रकाशक होने के कारण उस ज्योतियों के ज्योति की देवगण आयु इस प्रकार उपासना करते हैं वह अमृत ज्योति है उसे अन्य ज्योति मरती है परन्तु यह ज्योति नहीं मरती सर्वस्व ही ज्योति त्योति आयु आयुर्गुणेन यस्मा देवास्तज्योतिरूपास तस्मायुष्म आयुष्मे तस्ते तस्मा आयुष गुणेनो पाश्यम ब्रह्मेत यह ज्योति सभी की आयु है क्योंकि देवगण इस ज्योति के आयु रूप गुण के कारण उपासना करते हैं इसलिए वे आयुष्मान होते हैं अतः तात्पर्य यह है कि जिसे आयु की इच्छा हो वह ब्रह्म को आयुरूप गुण के द्वारा उपासना करे सर्वाधारभूत ब्रह्म को जानने वाला मैं अमृत ही हूँ किम था यस्मिन पंच पंच जन आकाशज प्रतिष्ठ तमेव्य आत्मा विद्यान ब्रह्मा मृतो मृत जिसमें पांच पंच जन और अव्याकृत संगत आकाश भी प्रतिषित है उस आत्मा को ही मैं अमृत ब्रह्म मानता हूँ उस ब्रह्म को जानने वाला मैं अमृत ही हूँ यस्त्र ब्रह्मणी पंच पंच जना हा। गंधर्वादय पंच संख्याता निष्पाद आकाशस्य पितरोसुराक्षासी यस्मिन् वर्ण आकाश से अव्याताख्य यस्त्र ओत चो प्रोत यस्म प्रतिष्ठि एक तमेव गाग्या तमेवात्मानम ब्रह्म मन्ये अहम् न चाह आत्मा तथ्य जाने अमृतो हम ब्रह्म विद्वान तो मृत्योहम आसम तदपगमान विद्वान हम अमृत एवं जिसमें जिस, जिस ब्रह्म में पांच पंचजन जन गंधर्वादी क्योंकि गंधर्व पितर देव असुर और राक्षस इस प्रकार भी पांच ही गिने गए हैं अथवा निषाद जिनमें पांचवा है वे ब्राह्मणादि वर्ण तथा अभ्याकृत संज्ञक आकाश जिसके विषय में जिसमें सूत्र ओतप्रोत है ऐसा कहा गया है ये सब जिसमें प्रतीक्षित है हे गार्गी इस अक्षर में ही आकाश ओतप्रोत है ऐसा पहले कहा भी गया है उस आत्मा को ही मैं अमृत ब्रह्म मानता हूँ उससे भिन्न रूप से मैं आत्मा को नहीं जानता तो फिर क्या हुआ उस ब्रह्म को जानने वाला होने से मैं अमृत हूँ मैं अज्ञान मात्र से ही मरण धर्म था उसके निवृत्ति हो जाने से मैं ब्रह्मवेता अमृत ही हूँ प्रान का प्राणादि जानने वाला ही उसे जानते हैं किंत ही चैतन्यात्म ज्योतिषावभाष्यमान प्राण आत्म भूत प्राणित प्राणस्या प्राण तथा उस आत्मभूत चैतन्यत्म ज्योति से प्रकाशित होता हुआ ही प्राण प्राण क्रिया करता है इसलिए वह प्राण का भी प्राण है प्राणस्य प्राण मत चक्षुष चक्षुत श्रोत्र से श्रोत्र तो। तेन सो ये पुराणमग्रम जो उसे प्राण का प्राण चक्षु का चक्षु स्त्रोत्र का स्त्रोत्र तथा मन का मन जानते हैं वे उस पुरातन और अग्र ब्रह्म को जानते हैं तम प्राणस्य से प्राणम तथा चक्षुषप चक्षु, चक्षु उत सूत्रा सोत्रं ब्रह्मशक्धिष्ठिता हि चक्षुरादीना दर्शनादी साम्यम स्वतः काोष्ठ सी मनसोपि मनः इति ये विदु चक्षुरादीव्यापाराता प्रत्यात्म न विषय भूत विदु ते ु निश्चयन ज्ञातव ब्रह्म पुराण चिरात अग्रम अग्रेफव अग्रे तद्यात्म विदो विदुति्यथर्वणे उसे जो प्राण का प्राण तथा तो चक्षु का भी चक्षु एवं श्रोत्र का भी स्रोत जानते हैं क्योंकि ब्रह्म की शक्ति से अधिष्ठित चक्षु आदि में ही दर्शनादि का सामर्थ्य है चैतन्यात्म ज्योति से शून्य होने पर तो वे स्वतः काष्ट और मिट्टी के ढेले के समान है तथा वह मन का भी मन है इस प्रकार जो जानते हैं अर्थात चक्षु आदि के व्यापार से जिसके अस्तित्व का अनुमान होता है उस प्रत्यत्मा को जो वह इंद्रियों का विषयभूत नहीं है इस प्रकार जानते हैं उन्होंने पुराण पुरातन और अग्र आगे रहने वाले ब्रह्म को निश्चय ही जाना है वह जिसे आत्मविदता जानते हैं ऐसा अथर्वण श्रुति में भी कहा है नाना तो दर्शी की दुर्गति का वर्णन तद दर्शने साधनम उच्यते उस ब्रह्म दर्शन में साधन बतलाया जाता है मन सैवाद्रष्टव्यम देहना नाथिक मृत्यो स मृत्यु आपनोति यही नानी वश्यति ब्रह्म को आचार्योपदेश पूर्वक मन से ही देखना चाहिए इसमें नाना कुछ भी नहीं है जो इसमें नाना के समान देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है मनसव परमाज्ञान संस्कृत आचार्योपदेशक चाद्रष्टव्यम तर्शन विषय ब्रह्मणी नेहना अस्थ किंचन किंचितिदपी असति ना नाध्याप्त विदया स मृत्योमरण मृत्यु मरण मरण आपनोति या कौशौ य इ नान नास्ति अविद्याधारोपण व्यतिरेके परैतमितर्थ परमार परमार्थ ज्ञान से संस्कार युक्त हुए मन से ही आचार्योपदेशपूर्वक उसे देखना चाहिए उस दर्शन के विषयभूत ब्रह्म में नाना कुछ भी नहीं है नानात्व तो के न रहते हुए ही जो अविद्या से उसमें नानात्व का आरोप करता है वह मृत्यु यानी मरण से मृत्यु मरण को प्राप्त होता है वह कौन है जो इसमें नाना के समान देखता है तात्पर्य यह है कि अविद्या जनित आरोप के सिवा परमार्शतः द्वैत नहीं है ब्रह्म दर्शन की विधि यस्मादस्मा क्योंकि ऐसा है इसलिए एक धैवाण्यम एत प्रमेयम ध्रुव विरज पर आकाशादज आत्मा महान ध्रुव उस ब्रह्म को आचार्योपदेश के अन्तर एक प्रकार से ही देखना चाहिए यह ब्रह्म अप्रमेय ध्रुव निर्मल अव्याकृत रूप आकाश से भी सूक्ष्म अजन्मा आत्मा महान और अविनाशी है एक प्रकारेण विज्ञान प्रकारेण आकाश आकाशवन निरंतरेण अनु्रष्ट्यस्मादेत ब्रह्म अमेयर अप्रमेय सर्वक ही अतमीय इदं तेकमेव अत अमेयर ध्रुव नृत्य कुटस्थम अविचाली है एक, एक प्रकार से ही अर्थ आकाश के समान निरंतर एकत्र विज्ञान घन रूप से ही अनुदर्शन करना चाहिए आचार्यों आचार्योपदेश के अन्तर देखना चाहिए क्योंकि यह ब्रह्म अप्रमेय अप्रमेय है कारण ब्रह्म में सबकी एकता है अन्य के द्वारा ही अन्य की प्रमृति प्रमाबुद्धि होती है किंतु ब्रह्म तो एक ही है इसलिए यह अप्रमेय है तथा ध्रुव कुटस्थ यानी विचलित न होने वाला है न विरुद्ध मिदम उच्यते अप्रमेय ज्ञात ज्ञाएते प्रमाणे मीयत अप्रमेयम इति च चतिषेध शंका किंतु ब्रह्म अप्रमेय है और वह जाना जाता है यह कथन तो विरुद्ध है जाना जाता है इससे तो यही तात्पर्य है कि प्रमाणों द्वारा उसका मान होता है और अप्रमेय ऐसा कहने से उसका प्रतिषेध होता है नई सदोषा अन्वस्तुव अनागम प्रमाण प्रमेयत्व प्रतिषेधाथवात यहां अन्यानी वस्तूनी आगमनपेक्ष प्रमाण विषय क्रीय ना तत्व प्रमाणातरेण विषयकर्क्य सर्वत्म कें कम पश्ये विजानीया प्रमा प्रमादी व्यापार प्रतिषेधन आगमोपी विज्ञापय न तो अभीयक्षणवाक्यधर्माीकर ना, तस्गना स्वर्ग में तत्ति प्रतिद्रात्म भूत तत प्रतिद प्रतिदन से प्रतिद्य विषय भेद समाधान यहाँ ये दोष नहीं है क्योंकि अप्रमेय और विशेषण अन्य वस्तुओं के समान उसके आगमातिरिक्त प्रमाण से प्रमित होने के प्रतिशेष करने के लिए है जिस प्रकार अन्य वस्तु में आगम की अपेक्षा न रखकर अन्य प्रमाणों का विषय होती है उस प्रकार यह आत्म तत्व किसी अन्य प्रमाण द्वारा विषय नहीं किया जा सकता सभी के आत्मा होने पर किसके द्वारा की किसे देखे अर्थात जाने इस प्रकार शास्त्र भी प्रमाता प्रमाणादि व्यवहार का प्रतिषेध करके ही उसका बोध कराता है प्रतिपाद्य प्रतिपादक रूप वाक्य के धर्म को स्वीकार करके नहीं अतः शास्त्र भी उसका स्वर्ग एवं मेरु आदि के समान प्रतिपादन नहीं करता क्योंकि वह तो प्रतिपादन करने वाले का आत्मा ही है प्रतिपादन करने वाले का प्रतिपादन तो प्रतिपाद्य को विषय करने वाला होता है और यह भेद होने पर ही संभव है ज्ञानम च तस्मिन न तस्मिन् साक्षात् अप्रभाव परात्मनृत्तिरवस्ा प्रभाव कर्तव्य विद्यम्वादात्म भाव्यो आत्म्बे अतद्विषय इव प्रत्यवभाष तस्मा तद विषया भाषावृत्ति व्यतिकेण न तस्मिन् तस्त्म विधीये अन्म्न आत्म्वस्त्म स्वा यह स्वाभाविकको यवल आत्मा ज्ञात इतुच्य स्वतंत्रा प्रमेय प्रमाणांतरेण न, न विषयी इति उभयप्य विरुद्धमे यहाँ पर अर्थात देहादि अनात्म वस्तुओं में आरोपित आत्म भाव की निवृत्ति ही ब्रह्म विषय का ज्ञान है उस ब्रह्म में साक्षात आत्म भाव करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आत्म भाव तो उसमें विद्यमान ही है सबका ही ब्रह्म के साथ आत्मभाव नित्य सिद्ध है केवल अज्ञान व्रह्म विषयक सा प्रतीत होता है अतः अब्रह्म विषयक आत्म आत्मा भास की निवृत्ति के सिवा उसमें आत्मभाव का विधान नहीं किया जाता अन्यात्म भाव की निवृत्ति हो जाने पर अपने आत्मा में जो स्वाभाविक आत्मभाव है वह शुद्ध हो जाता है इसलिए आत्मा जान लिया गया ऐसा कहा जाता है किंतु स्वयं वह अप्रमेय है किसी भी अन्य प्रमाण का विषय नहीं होता अतः उसका अप्रमेयत्व और ज्ञान दोनों विरुद्ध नहीं है विरजो विगत रज रजो नाम धर्माधर्मादी मलम तद्रहितेत परो व्यतिरिक्त सूक्ष्मी व्यापी वा भी अव्याकृताख्या अज न जायते जन्म प्रतिषेधा उत्तरे भाव विकारा प्रतिषिधा सर्व जन्माद आत्मा महान परिमाण महत्तर महत्र सर्वस्मा ध्रो विनाशी विरज रजोहीन है रज धर्म मल को कहते हैं उससे रहित है आकाशात् अव्यात संज्ञक जो आकाश है उससे भी पर व्यतिरिक्त सूक्ष्म अथवा व्यापक है आज जन्म नहीं लेता जन्म का प्रतिषेध करने से अस्थिबद्धते आदि आगे के भाव विकारों का भी प्रतिषेध हो जाता है क्योंकि सबका आरंभ जन्म रूप भाव विकार से ही होता है वह आत्मा है महान है परिवार में सबसे बड़ा है तथा ध्रुव अविनाशी है